गीता तत्व चिंतन गीता की भूमिका एक वैदिक कर्म कांड और ज्ञान कांड इन देवताओं को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए आदिम मानव ने देखा कि जहां आग लगती है वहां धुआं ऊपर की ओर उठता है और आकाश में विलीन हो जाता है उसने सोचा कि हमारे लोक के ऊपर एक देवलोक है जहां देवता रहते हैं उसने कल्पना की कि इस धुएं के सहारे स्वर्ग के देवताओं से अपना संबंध स्थापित किया जा सकता है और उन्हें अपना संदेश भेजा जा सकता है इस प्रकार आहुतियों का जन्म होता है मनुष्य कल्पना करता है कि वह अग्नि वरुण मरुत इत्यादि के लिए आहुतियाँ डालकर उन्हें प्रसन्न कर लेगा वह कहता है हे धुम्रशिखा तुम ऊपर जाओ और अग्नि को हमारा यह संदेशा दो कि हम अग्नि का सत्कार करते हैं हमें जो वस्तुएँ प्रिय लगती है जो सोम हमारे जीवन को पुष्ट बनाता है उसे हम अग्नि के लिए समर्पित कर रहे हैं यहाँ प्रियतर वस्तुओं की आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करने का भाव दिखाई देता है बाद में आहुतियों की विधि पर व्यापक और विस्तार पूर्वक विचार किया गया सोचा गया कि यज्ञ कुंड किस प्रकार के हों उनमें किस प्रकार से और कितनी ईटें लगाई जाए उन्हें किस दिशा में बनाया जाए इत्यादि इस तरह कर्म का प्रादुर्भाव होता है मनुष्य सोचता है कि देवता स्वर्ग में रहते हैं तथा उन्हें आहुतियाँ देकर संतुष्ट किया जा सकता है देवताओं के संतुष्ट होने पर उसे भी मरणोपरांत स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो सकता है स्वर्ग ऐसा लोक है जहां सभी प्रकार के सुख हैं पर दुख का नितान्त अभाव है संसार में तो सुख के साथ दुख भी भोगना पड़ता है बल्कि जो कहें कि सुख की तुलना में दुख ही अधिक भोगना पड़ता है मनुष्य दुख विरहित सुख की चाह करता है इसलिए वह स्वर्ग की कल्पना करता है और उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न यज्ञों का आविष्कार करता है फिर स्वर्ग की भी कई श्रेणियां बन जाती हैं और उनकी प्राप्ति के लिए बहुविध क्रिया अनुष्ठानों का प्रचार होता है कालांतर में बलि और क्रिया अनुष्ठान यज्ञों के अनिवार्य अंग बन जाते हैं और कर्म अति जटिल रूप धारण कर लेता है यज्ञ के धुएं से भारत का आकाश छा जाता है और पशु बलि के रक्त से धरा संजाती है इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव मन ने प्रकृति की शक्तियों के पीछे अधिष्ठाता देवताओं की कल्पना की देवताओं को स्वर्ग का निवासी बनाया और देवताओं को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न जटिल यज्ञों का आविष्कार किया पर तब तक समाज में ऐसे भी लोग जन्म ले चुके थे जो चिंतक किस्म के थे ये लोग बुद्धि और तर्क पर अधिक जोर देते थे इनकी प्रवृत्ति वैज्ञानिक थी और ये किसी की बात को तब तक मानने के लिए तैयार न थे जब तक युक्ति की कसौटी पर वह खरी न उतर जाए उन्होंने विचार किया कि आखिर ये स्वर्ग क्या है क्या ये शाश्वत हैं और हमें चिरकालिक सुख दे सकेंगे उन्होंने तर्क किया कि स्वर्ग तो यज्ञादि कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं कर्म अपने आप में सीमित होते हैं अतः सीमित कर्म का असीम फल कैसे प्राप्त हो सकता है इसीलिए इन विचारक किस्म के लोगों ने फटकार कर कहा परीक्षलोका कर्मचितान ब्रह्मणों निर्वेद मयात नास्तृत कृतना तद्विज्ञाथम स गुरुमेवाभिगछेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कर्म से प्राप्त लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण को कर्मों से वीतराग हो जाना चाहिए क्योंकि कृत सीमित और अन्य से अकृत असीम और नित्य नहीं मिल सकता यदि उसे असीम और नित्य को जानने की चाह है तो वह समित पाण्डी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधिपूर्वक जाए